नमस्कार मित्रों ये वीडियो थोड़ा लंबा है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको देखें और ये इस पे है कि क्यों भारत की सेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है देश को बचाने के लिए धर्म बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ बचाने के लिए इसमें मैं आप और किस तरह से राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम ये सबसे ज्यादा अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ही अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब कि यदि ये कानून नहीं आते तो हमारी सेना कब मजबूत होना करीब करीब अशक्य है और इसलिए मैं सारे एक्टिविस्ट को कहता हूं कि वो राइट टू रिकॉल और ज़िवरी सिस्टम ये सारे कानूनों पे सबसे ज़्यादा भार दे और उनके पास जो दूसरे एजेंडा होते हैं अक्सर कुछ-कुछ एक्टिविस्ट का एजेंडा होता है तेल-साबुन बेचना स्वदेशी के नाम पर फिर अलग-अलग सोशल मुद्दों में जैसे कि भाई � आ, जो कांग्रेस के नेता ने दिग्विजय सिंह ने कुछ पटाक बयान दे दिया तो उसको सबको पता है कि ये संकीर्ण आदमी है कोई उसको देखता नहीं है तो भी उसको क्रिटिसाइज़ करने में घंटों लगा दिए सबको पता है कि भाई ये पागल कुत्ते जैसा है कुत्ता ये भोंकता रहता है तो भी उसको क्रिटिसाइज़ करने में घंट तो ये सारा टाइम बर्बाद होता जाता है तेल साबुन बेचने में बिना फिजूल के लोगों को क्रिटिसाइज करने में और सोशल इश्यूज पे बहुत ज्यादा टाइम देने में और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि देश के कानून सुधारना मतलब ऐसे कानून का प्रचार करना कि जिससे हमारी सेना सुधर सके तो अब मैं पहले आपको ब ज़ूरी सिस्टम और दूसरे जो कानून हमने प्रपोज किए हैं कि बहुमत के द्वारा व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जा सके, वो बड़ी जगह पे भ्रष्टाचार कम करने के लिए कंपलसरी है, बड़ी जगह पे। फिर आप यदि पुलिस कांस्टेबल ने 50 रुपए लिए और किसी मार्कशीट निकालवाने के लिए यूनिवर्सिटी के क्लास ने तो उसके लिए तो किसी की जरूरत नहीं है जैसे-जैसे थोड़ा-बहुत कंप्यूटराइजेशन होता जाएगा ये भ्रष्टाचार कम हो जाएंगे हर एक चौराहे पे यदि सीसीटीवी लग जाता है तो कांस्टेबल का करप्शन कम हो जाएगा ट्रैफिक कांस्टेबल का पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार है या तो अभी जो हेलीकॉप्� प्रधानमंत्री का यह जो कोयले का भ्रष्टाचार है, टूजी का भ्रष्टाचार है, तो ये बड़ा जो बड़े भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ राइट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम और एक्सीक्यूशन बाय मेजॉरिटी वोट, यानी कि बहुमत के द्वारा, व्यक्ति एसएमएस के द्वारा या पटवारी की कचरी में जाके अपना व्यापार मत � मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा कि जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होता बड़े स्तर पे प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का जज लोकपाल तब तक सेना का मजबूत होना करीब करीब नामुमकिन है और जब तक जिरी सिस्टम नहीं आती अब ये तीन लेवल पे है कि सेना मजबूत करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम इंपोर्ट इंपोर्टेड हथियार ले आए जो कि अभी मनमोहन सिंह कर रहे हैं इंडिया इज़ द बिगेस्ट वेपन इंपोर्टर और वो इंपोर्टेड हथियार क्यों काम नहीं आते सेना को क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो जिस देश ने हमको हथियार दिया है उसके सामने त तो वो प्लेन में अमेरिका किल्स्विच रखके बेचता है। किल्स्विच यानी वो एक तरह की सर्किट होती है, जिसको एक पर्टिकुलर टाइप के जब रेडियो सिग्नल मिले तो वो सर्किट काम करना बंद कर देगी, पूरा प्लेन ठप हो जाएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप गूगल करना, किल्स्विच रडार इजरायल सीरिया। 何が言うかのプレイヤーが100万回を超えたら、このプレイヤーが100万回を超えたら、それが100万回を超えたら、それが100万回を超えたら、それが1 0たら、それが100万回を超えたら、そ100万回を超えたら、それがたそれが0 0万回を超えたら、それが100万たそれが100万回を超えたら、それが1万回を超えを超えたたたら、それそれがそれが1を超えたら、それがえたら、た तो इज़राइल के जब प्लेन आने वाले तो उसके पहले उन्हें रडार के कल स्विच एक्टिवेट कर दिया और आधे घंटे तक रडार ने काम नहीं किया प्लेन सबको तबाह करके चले गए। फिर दूसरा कि जो विदेशी कंपनी ने हमको वेपन दिए हैं जब युद्ध शुरू होगा तब उसके स्पेयर पार्ट की कीमत सौ गुनी कर देगा दस गु しかし、2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの तो इसलिए उसको उत्पादन पड़ता है cost price पे और मानलो हजारो missile बनाने हैं सैकडो fighter plane बनाने हैं तो वो नई factory खुद डाल सकता है जब कि हम फ्रांस को नहीं बोल सकते हैं कि एक factory नहीं डाल दो उसको डालनी होगी तो डाले ना डालनी हो तो नहीं डाले तो इस तरह से जो imported हथ्यार है वो एक तो हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से अत्याहार इंपोर्ट करते हैं, तो जिस दिन अमेरिका हम पे हमला करेगा और आज नहीं तो कल तो करेगा, ये आज ना करे तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। ऐसा थोड़ा है कि उसको इराक को खत्म कर दिया, लीबिया को खत्म किया, तो गाड़ी रुकने थोड़ी वाली ह तो अब question आता है कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि सेना को imported हथ्यार करिद के दो सिर्फ सेनिकों की संख्या बढ़ाओ, military industrial complex improve करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे local weapon manufacturing शुरू करना पड़ेगा, अब local weapon manufacturing है उसमें सबसे important चीज के आती है engineering skill, और engineering product की quality, エンジニアのプロデプロダューサのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプーサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサーのプロデューサのプロデューサーサーサーのプロデュ चल सकता है उसके लिए बड़ी फैक्ट्री अभी चाहिए बोइंग है लॉकेड है वो तो जाइंट साइज कॉर्पोरेशन है रिलायंस से दस गुने बड़े पर छोटी कंपनियों की भी बहुत जरूरत पड़ती है अब जो छोटी कंपनी का जो मालिक होता है छोटी कंपनी यानी कि जिसके अंदर 40-50 इंजीनियर है या तो 40-50 लेबर खींचते रहते हैं। फिर वो लोकल पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, सेशन स्कोर्ट का जज है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इंस्पेक्टर है, ये एक्साइज़ इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, वैट, सेल्स टैक्स से क्य でも、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、例えば、例えば、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えているのは、これを考えている。<c oughs> भारत के अंदर कोई फैक्ट्री चलाने का काम दिया होता तो वो क्यों फेल होता कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आके उसे विश्वात बांकता वो उसे हाथापाई कर बैठता दूसरे दिन वो जेल में जाता वो क्यों इतनी बड़ी कंपनी अमेरिका में खड़ा कर पाया वो पहले वो पीसीबी बनाता था अपने एक छोटी सी उसक なおかみうすそ ote kisi is, is, is thera say labor inspector, ya provident fund inspector, ya to kisi, judge, ya magistrate, jessai, admiral, rishwa, ad deniki, the rothpuri. Egbar, bodhbara, ad admiral, skabas, high level perishwa, deni, periogitus, a consultant, professor, wo, wo, wo, wo, professional, ruglioguscle. p e r dusbis e s r i r e k u r s a アディクターは誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰か काफी लोग ऐसा कहते हैं, कि अमरीका का moral character अच्छा है, national character अच्छा है, खास करके यह जितने भी RSS के leader है, वो सब एक ही बात बोलतے हैं, कि हमारा national character नहीं है, भारत में national character खराब है, इसलिए अमरीका का national character भ rapर बहुत अच्छा है, इसलिए अमरीका आगे � यहाँ का केस जाता है जज के पास जज भी कहाँ हुआ होता है वो डेट पे डेट डालता जाता है वो तो फैक्ट्री वाला परेशान हो जाएगा जबकि अमेरिका में वो केस ज़िरी के पास जाएगा तो ज़िरी सबसे पहले सोचेगी कि भाई इस आदमी ने कुछ गलती ही नहीं किया है और अफसर है वो बिना मतलब का केस बना रहा है तो व ジュリは1つ जो वो जूरी सिस्टम क्यों effect करती है जूर्ज क्यों time pass कर देता है या तो बिख जाता है और जूरी में क्यों नहीं बिखता है उसका basic reason ये है कि जूरी सिस्टम में हर एक case अलग-अलग जूरी के पास जाता है तो जो judge lawyer nexus है वो jury lawyer nexus नहीं हो सकता हिंदुस्त वो चाहता भी हो हरेक ज़ूरी का आदमी चाहता भी हो कि उसका वकील है उसका कोई रिश्तेदार वकील दस बीस गुना पैसा कमाए वो क्यों मुमकिन नहीं है क्योंकि हरेक आदमी का रिश्तेदार वकील नहीं होता वो ज़ूरी में आ गया ज़ूरी रैंडमली सिलेक्ट होती है जो वोटर लिस्ट है लाख लोगों का दो लाख एक आदमी ज़ूरी में आता है तो ज़िंदगी में एक ही बार आता है या तो 10 साल तक वो दुबारा ज़ूरी में नहीं आता तो वो अपने रिलेटिव को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं करा पाता इसलिए जब वो आता है तो निष्पक्षता से देखता है कि भाई केस में कोई मैरिट है या नहीं मैरिट है तो ठीक है नह どういうことで、ファクリブンクルが100円とか200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、エ0 0円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200円とか、200 तो उसने सच मुझ कोई गलत काम किया है तो युश को fine करो लेकिन बिना मतलब का case है तो वो case को खारिज कर दो इसलिए jury system है वो जो छोटे employer है 20-40 लोगों की factory चलाने वाले उनको proper protection मिलता है और इसलिए वो grow करते हैं वो technically ज्यादा efficient हो पाते हैं और वो efficiency आगे जा वो बड़ी manufacturing कंपनियों के लिए training ground प्रोवाइड करती है अमरीका का जो पूरा manufacturing business है it is a training ground for weapon manufacturer कि वहाँ पे जाके इंजीनियर दो-तीन साल काम करता है तो उसकी skill improve होती है उसकी expertise improve होती है उसके बाद वो किसी हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनी मे ポリティがポリティのポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリ e Ab, pe,、right right nah、in a がポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリテがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリティがポリテリティがポリティがポリテポリテティがポリティがポリティが तो और अमेरिका क्यों परमिशन देगा? वो कौन सा हमारा रिश्तेदार होता?、है? तो इस तरह के वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन हो रहे हैं आजकल क्योंकि हमारे पास राइट टू रिकॉल पीएम नहीं हैं और इसलिए वो लोकल वेपन मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्टेप बनमोंसिंग नहीं लेता क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि � シェフのチップは2つのチ i プは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは o つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2のチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2チップは2つのチップは2つのチップは2つのチップは2のチップは2つのチップ तो इसलिए यहाँ पे 8 बिट सीपीयू भी आज भी इंपोर्ट होता है इंडिया में कोई लोकल मैन्युफैक्चर नहीं करता चाइना तो अब 32 बिट 64 बिट सीपीयू खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है हमारे यहाँ 8 बिट सीपीयू भी सारे इंपोर्ट हो रहे हैं तो इस तरह से पूरा चिप और एडवांस पीसी भी है वो सारी इंप कि एक चीज बनाई उसको छोटा से improvement करके तुरन दुसरी चीज बनाई उसमें छोटा से improvement करके तुरन तीसरी चीज वो, वो एक साल का होने के बजाए तीन चार पांस साल का हो जाता है और उसका effect हमें already दिख रहा है कि nuclear submarine हमेरे पास एक भी नहीं है आज एक जो nuclear submarine का चर्चा आ मतलब कितना के 30 साल लगे जबकि चाइना के पास 20 से ज़्यादा न्यूक्लियर सब्मरीन है न्यूक्लियर वेपन वाली सब्मरीन तो अब ये हाई लेवल पर जो करप्शन है पीएम के लेवल पे डिफेंस मिनिस्टर पे उसकी वजह से हमारी सेना हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मजबूत नहीं होगा तो वो हम कैसे कर सकते ह लोकपाल का मेरा काला वीडियो टेप है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लोकपाल से तो ऊपर से ये प्रॉब्लम और भी कर जाएगा, क्योंकि विदेशियों का काम आसान हो गया, आज विदेशी पूरा भारत क्यों नहीं खरीद पाए, क्योंकि पूरा भारत पे कंट्रोल है कुछ 25- ジープパルの人たちが、誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰が誰 ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロいプは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープジャンロープは、ジロープは、ジャンロープは、ジャンローは、ジャンロープは、ジは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ジャンロープは、ージャンローは、ジャンロープは、ジ हर एक को बोलो कि भाई तुम्हारे तीन तीन रिश्तेदारों का नाम तो उनको हर महीने हम पांच पांच करोड़ की फीस दे देंगे और उनके द्वारा ग्यारह जन लोग पालों के द्वारा पूरे देश के बीस पच्चीस हजार आईएस आईपीएस एमपीएमएलए मिनिस्टर जो हैं उन सबको कंट्रोल करो तो इससे तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि right to recall or jury system आएगा तो हमारी weapon manufacturing capability बढ़नी शुरू होगी उसके बाद सवाल आता है कि हमें सेना खड़ी करने के लिए और हथ्यार बनाने के लिए पैसा चाहिए अब इसमें तो कोई IMF की लोन नहीं मिलने वाली, IMF हमको इसलिए तो लोन नहीं देने वाला ना कि हम � तो ये पैसा तो हमको भारत में टैक्स डालके लेना पड़ेगा तो कौन से ऐसे टैक्स के कानून हैं कि जिससे हम इतना पैसा इकट्ठा कर सके कि हम अमेरिका को टक्कर ले सके ऐसी सेना बना सके तो वो टैक्स के कानून हैं सिर्फ वेल्टैक्स और हिनरीटेंस टैक्स, सेल्स टैक्स से जीएसटी से इतना पैसा आ भ サイステックスやサービステックスはグレッシブテックスです。今日はテキストのテキストのリンクを見てみましょう。グレッシブテックスは、ウスキー・バリ・ウスキー・バリ・ボージーは、ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォにウォー・ウォー・ウォー・ウォなウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー・ウォー क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने वारिसों को बहुत करोड़ों रुपया दे सके। तो लेकिन वेल टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स है वो अधिकतर अपर क्लास के ऊपर जाता है और उससे हम देश में हर साल पांच लाख करोड़ से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम अपनी सेना मजबूत कर सकें। त राहुलमेटा.com slash 301.htm उसमें transparent complaint filing procedure जिसके द्वारा हम भारत में well tax और inheritance tax का कानून ला सकते हैं, वो क्यों important है, क्योंकि जो MP है, वो सब बिके हुए है, वो उनी के agent है, जिनके पास 10-20,000 करोड की मतलब इतनी बड़ी दौलत है, तो वो कभी well tax का कानून पास ही नहीं करेंग वो इनरिटेंस टैक्स का कानून भी पास नहीं करेंगे अब आप बोलोगे कि ये राइट टू रिकॉल और ज्यूडी सिस्टम की क्या जरूरत है हटाओ ये सारे 500 एमपी को और आम आदमी पार्टी के अच्छे 500 एमपी को रख दो या तो जितनी ये सुब्रमण्यम स्वामी को रख दो या तो अन्ना को एमपी बना दो या तो अरविंद ग 私は全てのウェルテックを受けたら、アメリカのメディアフィギュアのメディアのフィギュアックを受けたら、ウェルテックのウェルテックのウェルテックのウェルテックのウェルテのウルテックのウェルテックのウェルテッのウェルテックのウェルテックのウェルテックののウェルウェルテックのウェルテックのウェのウェルテック अभी जो 500-600 MP है, मतलब 545 लोकसभा के और 520 राज्यसभा के, उनको हटाके आप ईमानदार MP लाओगे, तो वो 800 MP भी हफ्ते-दो हफ्ते में बिक जाएंगे और इसके लिए Right to Recall, या तो Transparent Complaint Filing Procedure, जो कि एक तरह का Referendum Procedure की तरह काम करेगा, जिसमें नागरिक है वो सीधा MP को कहे पूछे बिना वेल्टेक्स के कानून खड़े कर सक तो वेल्टेक्स का कानून खड़ा करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर को जितनी आसानी से जल्दी गैजेट में छुपाए ताकि सेना खड़ी करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए वो आ सके अब क्या सेना को इतना महत्व देना जरूरी है अक्सर एक क्वेश्चन मुझे आता है कि भाई 私たちはこのように、私たちはこのように、トゥーペースを使って、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、क देना चाहिए क्योंकि सेना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी जितनी सेना है वो मजबूत है। इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान या चीन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये थोड़ी गलतफहमी है। हुआ क्या कि हम थोड़े सोते रहे। सोते किस सेंस में कि 1950 के आसपास जब द チンケパス・ネビー・ノケ・バラバーティー、アマレパス・ネビーティー、エアフォース・チューナケパス・ゼロータ、アマレパス・エアフォースタ、アマレ、セニック・オペガス、アティアル・ビジアダデ、バーティー、アティアル・バーティー、ファクトリー、アティアル・バーティー、パキスタンメンティー、アティアル・バーティー、インジアアティクトリー、バーテパキスタンメンティーテ。क क और उस समय ब्रिटेन की, फ्रांस की सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो भारत पे हमला ना कर सके। मतलब उस समय की भी ब्रिटेन की सेना भारत की सेना से तो कई गुना ज़्यादा मजबूती है अमेरिका की सेना। पर वो भारत की सेना भारत पे हमला कर सके इस परिस्थिति में नहीं थे और दूसरा एक बड़ा खतरा था कि भारत पे हम अमेरिका भी मानलो 1950 में सोचता कि चलो भारत पे आक्रमण करके भारत पे कब्जा कर लेते तो वो possible नहीं था क्योंकि यदि रूस की सेना उस समय भारत को मदद करती है और अमेरिका हार जाता है जैसे वियतनाम में हुआ वियतनाम में अमेरिका हारा क्यों क्योंकि रूस वियतनाम की मदद कर रहा था यदि रूस ने मदद नही तो उस समय भारत की सेना मजबूत थी सोवियत यूनियन का बैक सपोर्ट था इसलिए युद्ध का कोई खतरा नहीं था। फिर 1962 में चीन ने साबित कर दिया कि हमारी सेना कितनी कमजोर हो गई। तो थोड़ी सी अवैरनेस आई लेकिन पाकिस्तान के साथ जो तीन चार युद्ध हुए कारगिल के युद्ध को चौथा युद्ध मान लो तो उसके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 कारगिल में हमारी कमजोरी पूरी के पूरी एक्सपोज हो गई कि अमरीक कारगिल का युद्ध है मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कारगिल का युद्ध पाकिस्तान हार गया भारत भी हार गया अमेरिका जीत गया कि अमेरिका ने उसमें रेफरी की का रोल किया और रेफरी ऐसा कि उसने बोला कि आ アメリカの人は誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰が誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰が誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かがかが誰かが誰かが誰かがかが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かがかが誰かが誰かが कि हमारे पास यदि Kaiser Bom हता और lesser missile होती या दो में से एक, तो हमारे एक भी SINIC नहीं मरता। हम Laser Guided Bomb या Laser Guided Miisail के दोपाकिस्तान ने जितने بنकर बनाया थे सारे बंकर को तोड़ सकते थे, उनके सारे घुसपेटियों को मार सकते थे। लेकिन हमारे पास lesser guided bomb और lesser guided missile आखिर ウクロシアに入り、フランスに入り、ER、アメリカとディタイ、チャン、チャイナとデニーに入り、ブリトンに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、イスラエルに入り、 और वो पर्वat के बंकर बना के बैठे थे तो एडवांटेज ऑफ हाइट उनको मिला तो हमारे 800,000 सैनिक मर गए उसकी वजह से। तो इससे काफी कमजोरियां सामने हैं लेकिन पेड़ मीडिया ने इसको कवरेज ना देने की वजह से ये सब कुछ साइडलाइन हो गया। अब हमारी परिस्थिति क्या है भारत की सेना की? कि मानलो भारत और पा� पर सिनारियो ये नहीं होने वाला सिनारियो ये होने वाला है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होगा और तब पाकिस्तान को चीन या अमेरिका दो में से एक देश पूरे पूरी मदद करेगा सऊदी अरेबिया पैसा देगा पाकिस्तान को और चीन या अमेरिका दो में से एक देश या एक देश उसको मुंबांगे हथियार देगा पैसे � अब पैसा दे मिलने पे जो हथियार चाहिए वो सारे हथियार देगा चाइना या अमेरिका सैटेलाइट हेल्प देगा और सैटेलाइट इनफॉरमेशन देगा कि अभी भारत की सेना कहाँ कितनी बैठी है कहाँ भारत के प्लेन कितने कहाँ पर है और उस इस मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्ता, कर, पाकिस्तान चाइना के हथियार लेकर पाकिस्तान यदि फुल स アイガーキキャア、アメリカアムコ、ドス a ディン、マダカネ、ケリアティアディガヤニ。マンロ、アメリカネ、ドスレディン、アティアディナ、シューキャアメ、トフィルコイ、プロミオギ、バーラッキーセナ、パキスタンキーセナコ、ハラサティア、ロ l サティア。レケ t アメリカヤディ、ドスレデ a ン、バーラッコ、ティンマネタック、ピッネド、ティンマネケバー、マダカレンゲ、 でも、1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円でで1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1000万円で1 कलकत्ता और मद्रास तक आ जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। उसमें पाकिस्तान की सेना की महानता नहीं है, महानता है वो चीन के हथियारों की है। चीन के पास जो हथियार है, वो इतने ताक, ताकतवार हैं कि वो पाकिस्तान जैसे कमजोर सेना को भी इतनी ताकत दे सकते हैं, और यदि उस समय अमेरिका भारत को अमेरिका के हथि� मैं आपको एक example दूँगा अभी वो है cruise missile cruise missile है वो भारत के पास एक भी radar ऐसा नहीं है जो कि cruise missile को detect कर सके 2014 में एक radar खरीदने की procedure शुरू होगी कब वो radar आएगा भगवान जाने पर आज की तारिख में चाइना के पास ऐसे cruise missile है जो कि भारत में 502 km अंदर घुसक स्टेशन को किसी के, भी पॉइंट को उड़ा सकते हैं और भारत उसके सामने डिफेंसलेस है। अब चाइना इस तरह के क्रूज मिसाइल सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान को देता है, तो पाकिस्तान अपने बॉर्डर से क्रूज मिसाइल फेंक-फेंक के जितने भी इंडियन मिलिट्री के इंस्टॉलेशन है, एयरफोर्स के हैंगर है, पाव しかし、今、アドバイスのアドバイスは、この試合は、この試合は、この試合は、この試合は、その試合は、その試えは、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、そす!…試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、その試合は、 इसलिए वो इतने सारे fighter plane मना के Pakistan को देगा, कि हमारा एक fighter plane उड़ा है, उसके सामने हम Pakistan के तीन fighter plane मी उड़ा दे, तो भी Pakistan के पास ज्यादा fighter plane होगे. तो इस तरह से fighter plane भी आगे, तो एक तो cruise missile का shield है, वो cruise missile के थूँ एटेक बढ़ता जाएगा, fighter plane के थूँ एटेक तो अंदर का पूरा भारत खोखला है। खोखला किस सेंस में? कि भारत में एक प्रतिशत सेना और पुलिस को के सिवा, सेना और पुलिस के सिवा जो सिविलियन फोर्स है, उसमें से एक प्रतिशत पापुलेशन के पास भी बंदूक नहीं है। और AK-47 लेवल की राइफल तो शायद .1% के पास भी नहीं है, किसी भी सिविलियन के पास आई नहीं। ग पर्सनल सिक्योरिटी वालों के पास दो पांच के पास हो तो अलग बात है बाकी यूं समझो कि पूरे हिंदुस्तान में सारे पुलिस वालों के पास भी नहीं है मिलिट्री के पास हर एक सैनिक के पास AK-47 या उससे अच्छी राइफल है CRPF में अधिकतर के पास है सबके पास नहीं है पर जो पंद्रह लाख ,00 की पुलिस है उसमें भी सबके पास AK-4 आबादी है उसमें एक करोड़ से ज्यादा लोगों के पास AK-47 है लीगली इलीगली कुछ भी लेकिन उनके पास है और करोड़ों की संख्या में वो AK-47 चाइना से और अफगानिस्तान से ला भी सकते हैं हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं हैं कि हम साल में एक करोड़ AK-47 का उत्पादन कर सकें चाइना के पास फैक्ट्रियां हैं कि सा� करोड़ लोगों के पास तो आज की तारीख में 147 है। युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ पे तीन करोड़ लोगों के पास 147 आ सकती है। तो एक बार भारत की सेना रुपी दीवाल टूट गई, तो पूरा का पूरा भारत खोखला है। किसी के पास बंदूक नहीं है, नेलकटर भी नहीं है। पूरी पाकिस्तान की सिर्फ सेना नहीं, वहाँ ग्राहवल पिंडी में यार ढाका में क्या गदर मचा था लाखों ने करोड़ों की संख्या में लूट होगी कत्ले आम होगी जितना जो मिलेगा वो लूट लेंगे जो कीमती सामान होगा जो कीमती नहीं होगा वो जला डालेंगे और करोड़ों की संख्या में अपहरण भी होंगे जितना 1947 में हुआ था उसको तुम 10 या 20 या 50 से मल्ट パーティーンは2つの戦いで、CRPF は、パラミッティーフォースは、パンダララは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラダラは、パンダラは、パンダラパンダランダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、ンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラは、パンダラ、ンダラ、 パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキスタンの時に、パキに、パキスタンの時に、パキスの時に、パキスタンのに、パキスタン उनके पास उतने एडवांस वेपन थे ही नहीं कि वो इनके सामने टिका है तो जो, जो आ, और कसब के पास बम नहीं था उसके पास रॉकेट लॉन्चर नहीं था ये जो पाकिस्तानी आएंगे वो तो बम और रॉकेट लॉन्चर लेके आएंगे और इतना ही नहीं भारत के अंदर एक दो करोड़ बांग्लादेशी तो आज ही मौजूद है कोने कोने में? ग्रेनेड और लॉकेट रॉकेट लॉन्चर पहुंचा सकता है तो इस तरह से करोड़ों की संख्या में कत्लेआम हो सकती है अपहरण हो सकते हैं लूटपाट हो सकती है तो उसके लिए बचने का तरीका क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई कानून पास करना चाहिए कि हरेक भारतीय के पास बंदूकों जो कानून स्विट्जरलैंड बड़ी उम्र का 25 से 45 साल की उम्र के हरेक नागरिक के घर में बंदूक और 24 गोलियां होना जरूरी है। ये 24 गोलियां का आंकड़ा मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा, उनके कानून में लिखा है। अलग-अलग कैंटोन में अलग-अलग कानून है, कहीं 24 वहाँ पे कैंटोन यानी जिले कहते हैं, स्विसलैंड में कुछ कि हरेक आव्यक्ति को 25 से 45 साल की उम्र का हो उसको अपने घर में बंदूक रखनी पड़ती है और घर के अंदर 24 गोलियां रखनी पड़ती है तो इस तरह का कानून हमारे लिए भी होना चाहिए ताकि पाकिस्तान यदि भारत की सेना रूपी डिवाइड टूट गई तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो करोड़ों लोग घु लेकिन ये सारे कानून भी कब आएंगे? जब हमारा ध्यान तेल साबुन से हटे, ये एकता कपूर और सनी लियोन के चक्कर से हम बाहर आए और कम से कम इन मुद्दों पे फोकस करना शुरू करें, इसका प्रचार करना शुरू करें, लोगों को समस्याओं के बारे में बताएं, उपायों के बारे में बताएं, तब होगा। यदि हम दिन रात उसी と、やされ、チーズケプラチャーカネとモカニミレガー、リこフィル、ジ itna hum、バーラッキー、セナコ、マジブーツカネケリエ、ジョジョ、カノン、ハメチャイエ、ウォーカノン、ランエメ、ジ itna delay カレー、ウ tna hamare、ドシマンコファイダー、ウォーカー、ジュシマン、タイムネイ、ウォーカー、ジュシマン、タイムネイ、ウォーカー、ジュシマン、ジャオ、トワイン、サリーチーズケケケケケケ、タイムネイ、ウォーカー、イスチーズメ、タイムラガー、キ、キャセジャダセジャダー、アーバネ。 पाकिस्तान ठीक है वो कबाड़ी देश है उससे कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं है प्रॉब्लम तब है जब चाइना पाकिस्तान को हथियार देगा अब अंत में एक क्वेश्चन आता है कि भाई अमेरिका दूसरे दिन मदद करने क्यों आएगा तीन महीने बाद क्यों आएगा तो उसमें मैं � और एक-एक आपका कारोबार बढ़ने लगा क्योंकि वहाँ इकोनॉमी बढ़ने लगी तो तीन लोगों के मुंह में पानी आएगा एक तो वहाँ का जो एमएलए मिनिस्टर है वो कि साला बिजनेस में इतना कमा रहा है वहाँ का जो पीआईएसपी है पुलिस वाला है इंसीनियर इंस्पेक्टर वो और तीसरा वहाँ के जज को तीनों के मुंह मे� と、もし2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことあ2つのこあは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのことは、2つのこと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 और वो आपको एक रुपया भी नहीं लेगा और फिर गुंडे को फोन करेगा कि जा उसके स्टाफ के डबल पिटाई करना कर। तो दूसरे दिन आप जाके उसको दो लाख दोगे। तो गुंडा जितना ही आपको ज़्यादा परेशान करेगा आप सामने से स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उसको उतना ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाओगे। फि� इसलिए एक कंट्रोलिंग फैक्टर होता है कि भई पचास लाख कमा रहा है तो इससे दस लाख से ज़्यादा मत खींचो वो लिमिट हर एक व्यापारी रखेगा तो पुलिस वाला जज और मिनिस्टर भी रखेगा लेकिन वो इतना देखता है कि गुंडा जितना तुमको ज़्यादा परेशान करता है जितना तुमको ज़्यादा भयभीत करता है वो एक कहानी है बिल्ली की, चूहे की और शेर की कि बिल्ली ने चूहे को मार दिया तो दूसरे दिन शेर ने वो बिल्ली को खाना पीना देना बंद कर दिया और अब आज की जो बिल्लियाँ हैं उसने वो कहानियाँ पढ़ी हैं इसलिए वो चूहे को मारेगी नहीं कभी तो इसलिए जिस तरह से ये एक छोटे लेवल पे मैं आ तो वही अमेरिका का है। अमेरिका ने पाकिस्तान को खड़ा ही इसीलिए किया है कि वो भारत को बराबर का परेशान करे, आतंकवादी भेजे, हमले करे, ताकि भारत को अमेरिका के जाके घुटनों के बल पढ़के उसको पहुंचने पड़े, प्रार्थना करनी पड़े कि भाई तू पाकिस्तान को मदद करना बंद कर, भाई तू भारत को थोड़ パキスタンがマダカナポンカロ、アンコトリマダド、オンコレサーバンド、オンコヤド、アンコポフースケトケゴレアネド、バーツメ、オースケバルブテフィル、ウスケバーメ、ジャセカルギルワ、タンゴア、ウスケバーリレシャン、アメリカンエイラカンディア、キベイエンシャンスビル、パスコロ、カナパラ、ジョギナイカテド、ドシリバーカルギルオタト、イスバーダ、ブルカルギルオタト、ヨジョ、パキスタン、ロピーンダヘ、ウアメリカンエカイセリエアタキ、バータ、コ परेशान किया जा सके और बदले में भारत को अमेरिका की कंपनियों को माइंस देने पड़े कॉन्ट्रैक्ट देने पड़े लाइसेंस देने पड़े जो भी चाहिए उनको वो देना पड़े अब वो इस गेम में चाइना भी आ गया अब चाइना भी पाकिस्तान को हथियार और पैसे दे रहा है ताकि भारत को दबाया जा सके तो इसमें सें कि अमेरिका जितनी देरी से मदद करने आएगा बहुत ज्यादा देरी भी नहीं करेगा कि पूरा भारत खत्म हो जाए लेकिन यदि पहले दिन मदद करने आता है तो हम उतना भाव नहीं देंगे उसको और हमें उसका महत्व भी इतना पता नहीं लगेगा लेकिन पाकिस्तान की सेना कलकत्ता और मद्रास तक आ जाती है और बड़े पैमान भाव वसूल कर सकेगा। एक अमेरिकन सोच है, सच गलत मेरे हिसाब से गलत पर उनके हिसाब से ये सोच है। ये सोच क्या है कि भारत के लोग क्यों दब नहीं रहे? क्यों अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे? क्यों आज भी वो गोहत्या का विरोध कर रहे हैं? क्यों वो आज भी अमेरिका के मतलब ये भारतीय धर्म को नहीं छोड� でも、それが大事なことです。今、バラバラが大事な a とです。今、バラバラが大事なことです。今、バラバラが大事なことです。今、バラバラが大事なことです。今、私たちは、a の大きなコンビニを持ってきて、私たちは、コークを持っ i きて、私たちは、コークを持ってきて、私たちは、 कठिनाइयां होगी, उतना हम विदेशी कंपनी हो या तो विदेशी धर्म हो या तो विदेशी संस्कृतों उसको हम जल्दी से अपनाएंगे, ये उनकी सोच है। इसलिए अमेरिका यदि चीन और पाकिस्तान यदि मिलके हमला करते हैं, तो अमेरिका मदद करने तो आएगा क्योंकि एंड में उसे भारत खोना नहीं है, उसको भी भारत की प ウスコー、グランバナーケラー、ウスコー、ハラトメ、ハセニジャネデナー、リキンウォッティンメンネ、バーダイガー、タキ、バーダメウォープネ、トケバルウナ、パウンジャラサケ、ウスメ、バーティアウスコー、クアメリカ、バマリ、マダキリア、ーナィアウト、サコマダーウォータ。と、イエスティー、バシネケリアム、キャカサテン、キバヤメシ、ノ आज ये परिस्थिति हो गई है कि यदि चीन भारत पे हमला करता है या चीन और पाकिस्तान मिलके भारत पे हमला करते हैं तो हम अमेरिका की मदद के बिना बची नहीं सकते ये आज की वास्तविक परिस्थिति है तो ये परिस्थिति से हम कैसे बच सकते हैं ये परिस्थिति से हम कैसे बच सकते हैं कि एक तो हर एक हिंदुस्तानी को हजार से ज़्यादा लाइसेंस नहीं देने वो इनडायरेक्ट होता है। चीफ मिनिस्टर है वो कमिश्नर को फ़ोन करके बता देता है कि तुम्हारे जिले में हज़ार से ज़्यादा लाइसेंस नहीं देने, तुम्हारे जिले में दो हज़ार से लाइसेंस ज़्यादा नहीं देने। तो कमिश्नर है औ, वो पुलिस कमिश्नर इससे ज़् बाद में कॉन्फिसिकेट हो सकता है वो मैंने अलग चैप्टर में डिस्कस किया और दूसरा कि हमें अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और हमारे और भारत में बड़े पैमाने पे हथियार बने बड़े पैमाने पे हथियार बने उसके लिए हमें अलग-अलग कानून पास करवाने चाहिए और वो कानून की लिस्ट मैंने इसमें चैप और ये सारे कानून। अब भारत में जो अक्सर आपको अमीर लोग मिलेंगे, जो अमीर लोग हैं, वो राइट टू रिकॉलर जूरी सिस्टम का दो वजह से विरोध करते हैं और वो सेना की मजबूती के पक्ष में भी नहीं हैं। आपको बहुत सारे अमीर लोग मिलेंगे जिनको चिंता है ह्यूमन राइट्स की, फिर महिलाओं के अधिक इस बात के शायद नहीं है कि कसब ने 300 लोगों को मार दिया हो इस बात की है कि भारत में करोड़ों लोगों ने कसब की फांसी के लिए डिमांड क्यों की ऐसे 300 लोग हैं बड़े बड़े आदमी हैं वो 300 आदमी वैसे तो पूरे भारत में शायद लाख दो लाख होंगे करोड़ों नहीं ऐसे ऐसे, ऐसे सरफीर या कमीने लोग कर पर इराक के जितने भी अमीर लोग थे टॉप वन परसेंट टू परसेंट पापुलेशन उनमें से अधिकतर को अमेरिका की सिटीजनशिप दे दी और उनको एकॉम्पाउंडेड भी कर लिया इराक के अंदर अमेरिका के अंदर जितने भी क्लास वन ऑफिसर थे इराक के सबको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई इराक के जितने जनरल थे का मतलब स citizenship और green card दिया था अमरीका ने तो अमरीका ने एक trend establish किया कि हम जिस देश को लूटेंगे उस देश का जो अग्रवर्ग है, elite है उसको हम नहीं छेडेंगे मानलो आद भारत को पूरा take over करता है तो भारत के जो top 10-20 लाख लोग है उसको वो green card दे देगा, citizenship दे देगा, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि 24 घंटे में देश छोड़कर परिवार के साथ जा सकते हैं और उन्होंने अमेरिका में इतनी दौलत खड़ी करके रखी है कि वह अमेरिका में उनका घर है और घर में सारी फैसिलिटी है चीनी भी होगी चाय भी होगी सिर्फ सुपरमार्केट से दूध खरीद के लाना होगा और चाय बनके पीएंगे ISIPS officer l i s です。今の MP ーで1つのメートルで2つのメートルで2つのメー2つのメートルのメートルで2つのートルのメートルで2つのメートルでのメートルで2つのメートルのメートルで2つのメートルで2つのメートルのメートルで2つのメートルで2つのメートルで2つのメートメートのメートルで2つのメートルで2のメートルで2つのメートルで2つのメートルートルで2つのメートルで2つのメー2人、のメート人で2つのメートルで2つのメーのメートルで2つのメ सब अमेरिका में सेट होगे। अमेरिका में उनके पास दो-चार हजार करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। इस तरह से ये तो एक एग्जांपल है। पर अधिकतर आप देखो तो उन्होंने अमेरिका में या तो यूरोप में या तो ऑस्ट्रेलिया में या तो न्यूजीलैंड में अलग-अलग देशों में प्रॉपर्टी खरीद के रखी है। यानी जि� वो हमेशा ये है कहते हैं कि सिर्फ कि ये ज़ूरी सिस्टम राइट टू रिकॉल या सेना की मजबूती के पीछे मत दो और भारत में बड़े पैमाने पे हथियार का उत्पादन करने पे भी ध्यान मत दो ध्यान देना है तो किसपे दो कि किस तरह से ज़्यादा तुरंत क्विक मनी कोल कोल है कि भाई कोयला खरीदो कोयला कोयले की खान खर バーッカーの人は、バーッカーのーーリシャス・メジャー、スウィザーそラランドの人ーの人は、バーッカーの人は、バーッカーの人は、バ人は、ッカーのイは、バーッーのカーの人は、バは、ーの人は、バの人は、バーッカーの人は、バーッカーの人ー人は、ッの人は、バーッッカーの人は、バッカ भारत के बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं मतलब उनके पास मान लो दस हजार करोड़ रुपया है तो तो वो पांच सात हजार करोड़ विदेश में रखेंगे तीन चार हजार करोड़ भारत में रखेंगे तो ये लोग आपको कहेंगे कि नहीं भारत की सेना को मजबूत करने की जरूरत नहीं आप ह्यूमन राइट्स पे फोकस करो आप ये सेकुलरिज्� 私たちは今日のフォーカスのフォーカスを見ていると、このフォーカスを見ていると、このフォーカスを見ていると、このフォーカスを見ていると、このフォーカスを見ていると、このフォーカスを見ていると、このフォーカスを見ていると、このフォーカスを見ていると、このフォーカスを見てにると、このフォーカスを見ていると、 パパオメジョウジョウタ、コートメジョウスメバナナチア、アティダペプラバナジャナチア。とパーウォー、アティビスンコプラ、アティビスコボテキトムトマレア、アフテメジョビ、ダスビスパターズ、ガンテントマレオ、サレガサリスメダード、セナケイエク、ミナトマトニカロ、セナコ、マジブトカネケイエジョ、カノノノギザウトウスメイク、ミナトマトロ。アメアプコ、リクエスカウングア、キパレアブ、セナケプレンコ、トラジャンセデケ。 आपको आप गूगल करो और पता लगाओ कि 1947 में कितनी हत्याएं हुई थी, कितने अपहरण हुए थे और कितने प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था और वो इसलिए कम था, कम था यानी क्यों मैं कम बोलता हूँ क्योंकि वहाँ जो पाकिस्तान से जो चार करोड़ लोग भाग के आए, उनके पास भागने के लिए भारत था पहले देखो कि पाकिस्तान में कितनी हत्या और अपहरण हुई और अब इमेजिन करो कि वहाँ पे जो चार करोड़ लोग भागते हैं मान लो उनके पास भागने के लिए दुनिया में कोई कोना ही नहीं होता तो उन चार करोड़ लोगों की क्या हालत हुई होती और इस बार यदि भारत पे चीन और पाकिस्तान का हमला होता है तो भारत में ज बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब का समुद्र है। है कोई देश जहाँ पे 120 करोड़ लोग भाग के गुजारा कर सके? यानी इस बार यदि पाकिस्तान और चीन का हमला हम पे होता है, तो परिस्थिति जो 1947 में हुई थी उससे 20-50 गुना ज़्यादा गंभीर हो सकती है। अब सेकंड आप यदि सोच में हो कि भारत की सेना बह सेना का कंपैरिजन करो और उससे ज्यादा कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के चाइना कितने हथियार अपनी फैक्ट्रियों में बना रहा है, अपने देश की अपनी फैक्ट्रियों में और भारत कितने हथियार अपनी फैक्ट्रियों में बना रहा है, तो भारत अपनी फैक्ट्रियों में एक हंड्रेड राइफल भी नहीं � パーティスターのフォルスケル・ワーシュー・オータイト、パンラージャー・ダサジャーセレケー・ビサジャー・タンク・ミニマム・チェイヤー。オータイト・サーレ・タンク・マイド・イン・リュシア、ジィズディン・ワーシュー・オータイト・スパーパーティキマッパターズ・バナカレー。ハマーレパス・ファイト・プレイン・キッネ、パキスタン・セジャー・エレキン・シャー・セ・ワン・トゥー・ビニヤーア。オータイト・マイド・マル・ Rafael やジュ・ F ・ सीरीज़ के अमेरिका के प्लेन ने उतने कैपेबल ना हो पर उसका बेनिफिट क्या है? चाइना के जो मेडिन ब्रांड हैं कि चाइना सैकड़ों प्लेन अपने देश में चाहे उतने बना सकता है क्योंकि उसके घर की फैक्ट्री है और अंत में जो क्रूज मिसाइल है उसके बारे में देखो कि चाइना के पास कितने क्रूज मिसाइल ह� China laser bomb ا ا 1981年に発射されたときは1981年したときは1999年に発射されたときは1999年に発射されたときは、1999年にたは、1999たときは、1999年に発射されたときは、1999に発射されたときは、1999年に発射さたときに発射されたときは、1999年に発射されたときは、1999は、1999年に f 射されたときは、1 9 9年に発射されたときは、1999年に発は、1999年に発射されたときは、199999には、1999999年に発は、1999999年に発射されたときは、1 9 9 9に発射されたと、1 9 थोक के बावजूद लेसर गाइडेड मैन्युफैक्चर, लेसर गाइडेड बम है, वो उसका उत्पादन करके वो पाकिस्तान को दे सकता है। तो इस सेंस में आप देखोगे, तो अमेरिका की, भारत की सेना को अब एक ही सहारा है, वो है अमेरिका का, और रशिया का। चलो रशिया को भी मान लो, पर रशिया के हथियार इतने बेहतरीन � अब ऐसी स्थिति में चाइना के बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइल आते हैं पाकिस्तान के थ्रू तो हमारी सेना टिक नहीं पाएगी सिवा कि अमेरिका हमें मदद करे एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि 1962 में जवाहरलाल गांधी ने कैनेडी को लेटर लिखा था कि भाई साहब घुटने पकड़ लिए थे उसके पैर पकड़ लिए थ दो कश्मीर में बैकअप के लिए क्योंकि एक भय था कि शायद चाइना कश्मीर पे भी अटैक कर सकता है भय था और दो स्क्वाडन हम आसाम में रखेंगे और अमेरिका के प्लेन हमें अमेरिका के फाइटर प्लेन की मदद चाहिए कि वो चीन की सेना पे हमला करके चीन के एडवांसमेंट को रोक सको आप गूगल करो इंटरनेट पे जवाहरलाल � चाइना वॉर इस तरह दोचार कीवर टाइप करोगे आपको वो लेटर के बारे में आ जाएगा तो कैनेडी ने एक ये भी कमेंट किया था कि भाई ब्रिटेन भी हमारी मदद मांगने आया था लेकिन हिटलर से वो दो साल तक हमारी मदद मांगे बिना लड़ा था और वो भी हिटलर जैसी सेना से और ये भारत है कि अभी दो दिन नहीं हुए � アッチャナネビ Isidarse, Apni Sena Rokli, Kibayavamne, Jada, Kichatom, Baratki Senako, Haratejangi, Haratejangi, Lekin Yadi, Barat, Americaki, Godmejaka, Bergia, to Americaki Sena, Larneagi, Tom, Tiknei, Panga, Purakapura, America, eh? O, a Purakapura, Baratevo, America, Geo Capital Base Ojaga, to a whisker, Americake Pound, Baratme, Majbutojangi, Jogi Future Meunko Katrabal Satta. Islevit Chine कदम वापस किजिए लेकिन 1962 में जो चीन ने कदम वापस किये उसका एक कारण ये है अमेरिका का भय था और रूस का दबाव कि भाई आप युद्ध बंद करो वरना भारत है वो अमेरिका के खेमे में चला जाएगा तो इससे आपको अंदाज़ आएगा कि भारत की सेना 1962 में कितनी चीन के मुकाबले कमजोर हो गई थी और आज उससे और हम जो तीन चार युद्ध पाकिस्तान से जीत गए वो कोई खुश होने की बात नहीं है क्योंकि उसमें पाकिस्तान एकदम कमजोर देश था उसको तो हम आज भी हरा सकते हैं लेकिन यदि चीन उसकी मदद में आएगा फुल स्केल हेल्प के लिए तो फिर भारत की सेना टिक नहीं पाएगी अब तीसरा आप सोचो कि यदि भारत की सेना और उ उद्योग गंदे ठीक से चल नहीं रहे तो वो लोग के पास और एक दो करोड़ जितनी AK-47 है, है तो उनके लिए लूटपाट वो रोज का काम है उनके वहाँ पे इस, वहाँ पे पाकिस्तान में क्राइम इतना ज्यादा है कि मारना मरना उनके लिए आम बात है वो सब एक तरह से क्रिमिनल कंट्री बन चुका है और वहाँ के लोगों के इस तरह का � तो वो यही देखेंगे कि भी यहाँ पे देश के अंदर मारने-मरने से बजाय वहाँ जाके मारे भारत में जाके मारते-मरते क्योंकि वहाँ बचने के ज़्यादा चांस है क्योंकि किसी के पास एक 47 तो है नहीं 120 करोड़ टारगेट है और किसी के पास एक 47 नहीं ये घुस जाओ जाके तो ऐसी परिस्थिति में हमारी परिस्थिति क 30-40 labor की factory चलाता हो और उससे पुछो कि भई आपको pollution control road वाले कितने परेशान करते हैं, excise वाले कितने परेशान करते हैं, customs वाले, income tax वाले, electricity का देने वाले, electricity का alignment होता है वो भी आके उसको धंगा के पैसे मंगता है, तो इस तरह से वो आद, उस आदमी का यूं समझो कि 70-80% アメリカのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォ i カーのフォーカー a フォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカーのフォーカー e フォーカーのフォーカー क्योंकि चाइना में जितनी लो कॉस्ट से और जितने मास्केल पे प्रोडक्शन होता है उतना इंडिया में अब नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ का जो उद्योगपति है उसका टाइम इसी में बर्बाद हो जाता है कि वो अपने फैक्ट्री के पीछे टाइम ही नहीं दे पाता तो अब गणेश की मूर्ति भी अब मेड इन च カノンペコ i ディアンネデガトセナマジブッニーオパイギトイスメフィロマラ、ドシュマンカイファイダー、ドシュマンチャギア、トゥフィルパタニキア、サンスクーティーバチェギキア、ダンバチェガ、メレカゼキ